श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी अवतारवाद तथा श्री कृष्ण स्कूल की छुट्टी हो जाने पर मास्टर ने आकर देखा श्री राम कृष्ण बलराम के बैठक खाने में भक्तों के साथ दरबार लगाए बैठे हुए हैं मुख पर हास्य की रेखा है और वही हास्य भक्तों के मुख पर भी प्रतिबिंबित हो रहा है मास्टर को लौटकर आते हुए देख उनके प्रणाम करने के पश्चात श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया श्री गिरीश घोष सुरेश मित्र बलराम लाटू चुन्नीलाल आदि भक्त उपस्थित हैं श्री रामकृष्ण गिरीश से तुम एक बार नरेंद्र के साथ विचार करके देखना कि वह क्या कहता है गिरीश हशकर नरेंद्र कहता है ईश्वर अनंत है जो कुछ हम लोग देखते या सुनते हैं वस्तु या व्यक्ति सब उनके अंश हैं इतना भी कहने का हमें अधिकार नहीं है इन्फिनेटी अनंतता जिसका स्वरूप है उसका फिर अंश कैसे हो सकता है अंश नहीं होता श्री रामकृष्ण ईश्वर अनंत हो अथवा कितने ही बड़े हों वे अगर चाहें तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है और होता भी है वे अवतार लेते हैं यह उपमा के द्वारा नहीं समझाया जा सकता इसका अनुभव होना चाहिए इसे प्रत्यक्ष करना चाहिए उपमा के द्वारा कुछ आभास मात्र मिलता है गौ का सिंग अगर कोई छू ले तो गौ को ही छूना हुआ पैर या पूछ के छूने पर भी गौ को ही छूना है परंतु हमारे लिए गौ के भीतर का सार भाग दूध है वह दूध उसके स्तनों से निकलता है उसी तरह प्रेम और भक्ति की शिक्षा देने के लिए ईश्वर मनुष्य की देह धारण करके समय समय पर आते हैं गिरीश नरेंद्र कहता है उनकी संपूर्ण धारणा क्या कभी हो सकती है वे अनंत हैं श्री रामकृष्ण गिरीश से ईश्वर की सब धारणा कर भी कौन सकता है न उनका कोई बड़ा अंश न कोई छोटा अंश संपूर्ण धारणा मिलाया जा सकता है और संपूर्ण धारणा करने की जरूरत ही क्या है उन्हें प्रत्यक्ष कर लेने ही से काम बन गया उनके अवतार को देखने ही से उन्हें देखना हो गया अगर कोई गंगा जी के पास जाकर गंगा जल का स्पर्श करता है तो वह कहता है मैं गंगा जी का दर्शन कर आया उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक की गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता सब हंसते हैं तुम्हारे पैर अगर मैं छू लूँ तो तुम्हें ही छूना हुआ हास्य अगर समुद्र के पास जाकर कुछ पानी छू लो तो समुद्र का ही स्पर्श करना हुआ अग्नि तत्व सब जगह है परंतु लकड़ी में अधिक है गिरीश हंसते हुए जहां मुझे आग मिलेगी मुझे उसी जगह से जरूरत है श्री रामकृष्ण हंसते हुए अग्नि तत्व लकड़ी में अधिक है अगर तुम ईश्वर की खोज करते हो तो आदमी में खोजो आदमी में उनका प्रकाश अधिक होता है जिस आदि आदमी में उर्जिता भक्ति देखोगे देखोगे उसमें प्रेम और भक्ति दोनों उमड़ रहे हैं ईश्वर के लिए वह पागल हो रहा है उनके प्रेम में मस्त घूमता है उस मनुष्य में निश्चयपूर्वक समझो कि वे अवतीर्ण हो चुके हैं मास्टर को देख कर, वे तो हैं ही परंतु कहीं उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है कहीं कम अवतारों में उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है वह शक्ति कभी कभी पूर्ण भाव से रहती है अवतार शक्ति का ही होता है गिरीश नरेंद्र कहता है वे अवांग मनस गोचरम है श्री राम कृष्ण नहीं इस मन के गोचर तो नहीं हैं परंतु वे शुद्ध मन के गोचर अवश्य हैं इस बुद्धि के गोचर नहीं परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं कामनी और कांचन पर से आसक्ति गई नहीं कि शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति हुई तब शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि दोनों एक कहलाते हैं वे शुद्ध मन से दिख पढ़ते हैं क्या ऋषि और मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए उन लोगों ने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया था